माँ की बातें स्वामी अरूपानंद पच्चीस छः उन्नीस सौ बारह उद्बोधन सवेरे ठाकुर घर के पास वाले कमरे में माँ की तख्त के पास बैठकर उनसे बातचीत होने लगी मैं माँ कोई कोई कहते हैं कि साधु लोग यह जो मठ सेवाश्रम अस्पताल पुस्तक बिक्री तथा हिसाब किताब का, का काम करते हैं वह अच्छा नहीं है ठाकुर ने क्या यह सब किया था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 और तुम्हें अपने लिए घी की कटोरी दूध की कटोरी गद्दे ये सब चाहिए और उसके लिए जो शायद थोड़ी सी तंबाकू या गांजा पीना चाहे एक पैसा या धीला भी न मिले सब भोग तुम लोग ही करोगे और वे एक पैसे का तंबाकू पीने के ही हकदार नहीं मैं कामना के फल स्वरूप ही भोग होता है चार मंजिले मकान में रहने पर भी जिसके हजय में कामना नहीं है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 जरा भी नहीं मैं तुम में भला कामना कैसे माँ हम लोगों के भीतर कितनी तुक्ष वासनाएं उठती है वे सब कैसे दूर होंगे माँ तुम लोगों के असल में कोई वासनाएं नहीं है वे सब कुछ नहीं है वे सब मन की तरंगे हैं यो ही उठती है और चली जाती है वे सब जितनी निकल जाए उतना ही अच्छा है किसी त्यागी भक्त ने माँ से पूछा था माँ साधन भजन तो कर रहा हूँ प्रयास में भी कोई कसर नहीं रखी है पर फिर भी मन का मैल मानो दूर नहीं हो रहा है माँ ने कहा धागा बाँटते समय लाल काले सफ़ेद धागों का जैसा क्रम रहेगा उसे खोलते समय धागे उसी क्रम से निकलेंगे तो मैं कल बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यदि भगवान रक्षा न करे तो मन के साथ भला कब तक लड़ाई की जा सकती है एक वासना जाती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है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 फिर भी सत्कर्म करते रहना चाहिए और वह भी जितनी शक्ति वेदे उसके अनुरूप मैं मुझमें वह निर्भरता कहाँ है हो सकता है थोड़ी बहुत हो पर वह फिर दूर हो जाती है यदि वे स्वयं रक्षा न करें तो उपाय कहाँ मन में सोचता हूँ माँ अभी तो तुम हो जो भी दुख हो कष्ट हो तुम्हारे पास आकर कहता हूँ और तुम्हारा मुँह जोह कर शांति पाता हूँ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 वे यदि रक्षा न करें वे यदि रक्षा करें तभी रक्षा है माँ नहीं तुम्हें कोई भय नहीं वे रक्षा करेंगे तुम कोई सोच मत करो